इन्द्रो तो देवितु सचिन ओम शांति शांति शांति ही यहाँ तक विचार हुआ था दूसरा मंत्र चल रहा था ना दूसरे का है। शायद अजो तक हुआ था नहीं वही है उसका बैक ध्रुव ध्रुव ध्रुव तक, तो तक, था। था। यहां तक हुआ था यहाँ तक हुआ भले मंत्र दे के दिव्यो दिव्यो अप्राणो हम शुभ्रो यक्षरा पर तरह अभी देखिये अब बोल रहे थे ना यहाँ पुरुष है ना कौन बोल रहे थे अभी यहाँ नहीं बोल सकते आप। नहीं। पुरु कहा नहीं बोल सकते है? या पूछ रहे हाँ यहाँ पुरुषा है टवर्ग नहीं तो भी यहाँ खाने बोल सकते हैं क्योंकि शुक्ल नहीं शुक्ल नहीं बोला जाता है कर्मकांड में में ऐसे भी वो वेद में जो बोलते हैं ना जैसे शास्त्र का पुरु का है और भी है जैसे शुक्ल शाह को टवर्ग देना हो शुक् खा बोलते निमित्त है टवर्ग देना हो आगे का वर्ण जैसे अभी हम शाह के बाद कौन है है ना? के बाद में कौन है यहाँ में आए क्या होना चाहिए अच्छा ये शुक्ला इज़ुर्वेद नहीं किसका है मुंडा मुंडा किसका है? किस उपनिषद का है है? <laughs> वेदी है।, वेदी वेदी है। है। है तीन ना षद मांडुकिया मुंडक ये तीन है अथर्व वेदी है ना कटोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद वो पिछले वर्ष का था कटोपनिषद है ना वो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है ना? न तो भी है, है। वो भी कृष्ण यजुर्गद का है और ऋग्वेदी है तैतरीय है तैतरी उपनिषद है ना नहीं ऐतरिया तैतरी है कृष्णयुर्वेद का ऐतरे उपनिषद है ऋग्वेद यावेदी है उसका जो महावाक्य है ना प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है वो ऐतरय उपनिषद का है और जो का है ये जो ये है, शुक्रेण शुक्रेण का ये ये शाखा की ये ना। और तीन है अतर्वेदी है इसलिए अतर्व वेदी है तो यहाँ शाह को खा नहीं बोल सकते आप केवल okay, well, शुक्ल युर्वेद में होगा कृष्ण में भी नहीं तो देखिए यहाँ दे आगे देखिए यद्यपि तो ये इसलिए उठा रहे आपने कहा दिया ऊपर उसमें प्राण नहीं बोल दिया ना अप्राण बताया था न उसके अंदर तो अन्यत्र तो आता है वो प्राणा प्राणोनामा अभवती बृहद्रणिक में आता है प्राणाए प्राणो नाम अभवती वदन वाक पश्चन चक्षु तृणमन स्त्रोत्र मनमानो मनहा ये सब बात है किंतु हाँ बृहदारण्य ने भी कहा दिया कहाता कर्म नाम ये सारे उसका कर्मों को लेके हाँ। नाम और बोल दिया अकृष्णो हिसा ये जितने भी वो नाम पड़ा है ना है तो उसी का नाम है किंतु अकृष्ण है अकृष्ण तो पूर्ण नहीं।, नहीं एक भाग मात्रा है तो कृष्ण को जब तक नहीं जानेंगे वो नहीं हुआ तो इसको लेकर वे आक्षेप कर सकते हैं भाष्यकार भी स्वीकार करें यद्यपि करके उसी भाव यद्यपि देहादि उपादि भेद दृष्टि नाम यद्यपि जो अज्ञानी व्यक्ति है उनमें देहादि उपादि भेद दृष्टि पड़ी उनके दृष्टि से बोल दो दृष्टि है ना एक तो देहा अज्ञानियों की देहादि उपाधि दृष्टि लौकिक दृष्टि और एक शास्त्र दृष्टि दूर दृष्टि से बता रहे हैं हाँ बताया प्राणो आदि करके ये तो पारमार्थिक दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टि से और लोक में बोलते तो उसमें प्राण आदि जो मानते हैं ना मैं मैं प्राण प्राणन क्रिया कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ तो लौकिक दृष्टि उसको लौकिक दृष्टि देहादि उपाधि भेद दृष्टि नाम कहा अज्ञानी देहादि उपाधि भेद दृष्टि रखने वाले कौन जो अविवेक है अविवेक लौकिक उनके अविद्यावशात अविद्या, अविद्या बोलते उपाधिवशात उस अविद्या रूप उपाधि के कारण देह भेदेशु देह अलग अलग मानते हैं ये मेरा शरीर है ये आपका शरीर है ये शरीर ऐसा है ये शरीर वैसा है देह भेद है उनके दृष्टि से सब प्राण अतः वो प्राणवाला है और समाना मन वाला है इंद्रिया वाला है व्यवहार होता है उनके दृष्टि से सब प्राण बोलते प्राण के सहित समाना बोलतो, मन के सहित मन साह को स आदेश होता है से इंद्रिय के सहित में सा और इंद्रिय है से अलग करेंगे तो सा इंद्रिया हाँ गुण हो गया स विषय इवा देखिये भी प्रयोग कर रहे प्राण मन इंद्रिया एवं विषयों से युक्त सा युक्त नहीं होगा सब जगह किनका उनके दृष्टि मान रहे ना अज्ञानी वहां भी युवा है नहीं वही सा भानु होता है तो ये बोल रहा इवा युवा भासते इस प्रकार भाषित होता है किनके लिए हा वही भेद दृष्टि नाम अविद्याषा भेद दृष्टि रखने वाले उनके तो भाषते कैशा दृष्टान तलामला मद्व आकाशम यहाँ तक दृष्टान्त यहाँ आकाशम तलमला मद्वी तल और मल ये ब्रह्मसूत्र में अद्यासभाष्य में भी भाष्य नक्षे आकाशे बाला तलालव में असभाषा है कैसे अत्यक्षे उस आकाश में तल और मल दो है नहीं तल समझ गए हाँ। बीच मैदान में खड़े हैं ना कढ़ाई उल्टी मानो जमीन में लगा है वो तल मल बोलता आकाश नीला है है पीला है, लाल है बोलते तो आकाश कभी लाल पीला हो ही नहीं सकता क्यों वो क्योंगा ना यहाँ भी होना चाहिए ना जो हाथ ही लगा तीनों है वो तीनों में रहेगा ना रूप तो हाँ नहीं तो तो वो हम दिखाते हैं ना लाल बेला करके हाँ, आकाश तो हाथ हिला ये भी आकाश है वहाँ भी होना चाहिए ना हाँ, और मन, रूप तन जो है वो जो जाकर के फिर रूप हाँ, आएगा वो तो आकाश जो लाल दिख रहा है ना पीला हाँ, ये अग्नि है पृथ्वी हमश को लेकर उसी को ही है तीनों में आकाश वास्तव में लाल होता तो जब हम हाथ हिला रहे यहाँ भी लाल पीला होना चाहिए ना आकाश बोलने से ऊपर आप वो दिन बोलते ना वहाँ नहीं बोल जाता ऊपर वाला देखेंगे परमात्मा भी ऊपर दिखाते कहा ऊपर बैठा होगा परमात्मा ये, हो ये व्यवहार वो सब प्रमाण नहीं है ये, ये, ये व्यवहार के व्यवहार कुछ शब्द हम व्यवहार तो करते हैं अब प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते दूसरे को हम बोलते मेरा शरीर ठीक नहीं बोलते मेरा शरीर हमारा थोड़ा शरीर तो दिखा दीजिए दिखा सकते शंका नहीं दिखा सकते हाथ हो गया ना ये हाथ ये बोलते तो, शरीर हो गया ये बोलता हाथ लगाने से उस शरीर कहा शरीर नहीं है इसलिए कि समूह को एक नामकरण किया व्यवहार के इसी का नाम है पतंजलि ने लिया उसमें एक सूत्र है उनका शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्प सूत्र है उनका शब्द व्यवहार करते हैं शब्द ज्ञान अनुपात शब्द के ज्ञान तो हो रहा है अनुपाती नहीं। नहीं। हाँ। जैसे घटना पुत्र कहते हैं वो तो बिल्कुल है वो व्यवहार हो गया पर कम से कारण है ना वह कारण भी नहीं शब्द ज्ञान तो हो रहा है परंतु वहाँ शब्द ज्ञान है इसको उसको मिथ्या माना है, है। क्योंकि यहां उसके कारण में जाके पकड़ दिखा सकते वो कारण भी नहीं ना जैसे मान लीजिए घट व्यवहार किया तो घट का कारण मिट्टी दिखा सकते बोलते है बोलते हैं घट दिखाने जाएंगे मिट्टी को बोलते हैं हार कुंडल दिखाएंगे सोना तो इसलिए वहा शब्द ज्ञानपति होता है वस्तु शून्य यही विकल्प है इसी को बोलते हैं छिया उस समय में। ये कोई विकारो है। बस यही इसको मिट्टी ही सत्य है घट है नाम कर्ण मात्रा ऐसा ही शरीर एक नाम कर्ण मात्रा है शरीर नहीं कोई भी नहीं दिखा सकता तो बोलते तो हमारे शरीर बीमार आज स्वामी जी बोलता हमारे शरीर ठीक नहीं व्यवहार तो में होता है ऐसा नहीं मैं ठीक नहीं हूँ कहीं ज्यादा करके तो ऐसे आज आ, मेरा ठीक नहीं मैं है आकाश ऊपर है यहाँ वायु है अब किसी को वायु है खालिस्थान में वायु कैसे रहेगा चलो आकाश है ये तो बहुत कोई नहीं है, है।, है। वो तो अज्ञान है हमारा खेलिए तो ये इसलिए बोल रहे हैं तथा जैसा तलामला मद इव आकाशम इस प्रकार आकाश में तलामलत्व है कल्पित है वैसा ही उस आत्मा में तो समान सेंद्रिया सब विषय आदि है ना ये कल्पित मात्र है यथार्थ नहीं न सोता इसलिए तथा तथा बोल दो तो, स्वीकार किया वो ऊपर का है ना आपने कहा दिया ठीक है किन्तु उनके दृष्टि से तथापि तू देखिये तू शब्द के द्वारा उसको हटा देख सत्यमत मानो उसको हाँ उसको हम बिल्कुल उपेक्षा नहीं करेंगे जो पहले वाले ने बताया था व्यवहार में किंतु स्वतः स्वतः बोल तो स्वतः विचार करने परमार्थ दृष्टि नाम जो परमार्थ दृष्टि है वो हो गया लौकिक दृष्टि भेद दृष्टि परमार्थ बोलते अभेद दृष्टि भेद दृष्टि थी भेद दृष्टि है लौकिक दृष्टि और वो परमार्थ दृष्टि है अभेद दृष्टि ऐसा दृष्टि नाम, उनके लिए उनमें कोई प्राण नहीं रहेगा उसी का अर्थ करे देखे अप्राण शब्द करता है ना नहीं समास मत कर दीजिए दो होता है अप्राण है ना प्राण नहीं है अर्थ नहीं लेना प्राण नहीं है बल तो हम लोगों को लेके जाना आत्मा में ले जाना है अप्राण लाना किसमें आत्मा नहीं समाज के बोलते इतना होगा प्राण नहीं है इतना बोध होगा या अविद्यमान है प्राण जिसमें जी। व्यक्ति में लाना है प्राण रहित हाँ नहीं अविद्यमान है प्राण जिसमें जी। वो ब्रह्मा अप्राण है यदि न प्राण अप्राण तो बस निषेध हो गया ब्रह्मा का बोध नहीं होगा जिसमे वो ब्रह्म है वह प्राण है, है जिसमें वो है ब्रह्म है। अधिष्ठान को बोध करना है ना यह ब्रह्म का बोधक है और नही समाज जो करेंगे ना केवल निषेध करेंगे बोध नहीं करेगी बस प्राण नहीं है बस इतना ही बोध होगा प्राण नहीं करने से नहीं काम चलेगा वो जड़ हो कोई वस्तु का नहीं है ये प्रकरण है ना ब्रह्मा का है ना अप्राण कौन है अक्सर ब्रह्म है ना प्राण नहीं हो तो उसका बोध कहाँ हो रहा आपको? बोध भी करवा है आपको अविद्यमान है जिसमें, जिसमें। जिसमें। वो अप्राण है, है।, है। जहाँ भी ब्रह्म का वाचक विशेषण होता है ना वो बहुत समाज ही माना है पूरे का केवल निषेध करने से कोई भाषा बोलते अधिस्थान को ले आना है बोध अभाव के द्वारा प्राण अभाव वाला के अर्थ हो गया वाले में ना प्राण अभाव प्राण अभाव वाला देखिए दोनों में अंतर के नहीं जब तक आप बौरी समाज नहीं करेंगे अभाव वाला सिद्ध नहीं होगा केवल इतना प्राण अभाव बोध होगा तो ये बता रहे हैं स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम अप्राणो तो वही अविद्यमान प्राण कर्त अर्थ कर रहे सामान्य पंक्ति ऐसा बोल उसमें प्राण नहीं रहता ऐसा कहें वो तो ठीक है उसमें आ जाएगा ना उसमें अधिष्ठान आ गया, गया।, गया। केवल प्राण नहीं है आ, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा उसमें प्राण नहीं है। आ, अभाव वाला। बोलना ही पड़ेगा ना भौरी समाज उसमें बोलना ही पड़ेगा ये भौरी समाज से निकलता है मतलब प्राण अभाव वाला तो क्रिया शक्ति उसी का देखिए प्राण का अर्थ कर रहा है अविद्यमान ये जो अविद्यमान है ना अप्राण में जो आकार हो गया अप, अप्राण है ना दो शब्द है उसमें समाज की है ना ये आकार तो हो गया आकार तो हो गया अविद्यमान और जो प्राण शब्द है ना उसका अर्थ कर उसका प्राण कर रहे हैं है। तो शक्ति भेद जिसमें क्रिया शक्ति जिस भेद वाला और उसी को स्पष्ट कर रहे हैं चलनात्मको वायूर यशिन ये प्राण कार्य गया जिसमें क्रियाशक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु ये प्राण हो गया ये अविद्यमान है जिसमें तो अप्राण का हो गया जिसमें क्रियाशक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु का अभाव है क्या प्राण हो गया पारमार्थिक दृष्टि से वायु यशमिन अशु देखिए यहाँ यशमिन है, है या अशुभ है ना हो गया व्याकरण के अनुसार नशो नहीं लेना हाँ, वो जो एक गमो सूत्र है वो क्या करते ना करते एक, और आ मिल जाता अलग करेंगे तो है ना यशमिन है आगे अशोक है हाँ, उसके बाद अप्राण अवारिश होता है उसको परिचे करने से वहा यशमिन अशो अप्राण ऐसा है तो आर हो गया क्रिया शक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु नहीं रहता है जिसमें उसी का नाम है अप्राणाप्तमी तो। हाँ आदस का सो बनता है इसमें अधश शब्द का बनता है शो तो प्राणा उसी प्रकार तथा अमाना अमाना का अर्थ करता देखिये अमना बोलते आकार तो वही अविद्यमान आमना में भी आ पड़ा है ना उसका अर्थ है अविद्यमान अनेक कहा ज्ञान शक्ति भेदवत तो क्रिया शक्ति लिया या ज्ञान शक्ति केवल क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति लिखे भेद न लिखे तो कौन ये जो भेद शक्ति क्रिया इसे? शक्ति भी अनेक है ना ने ने तो चल जाएगा हाँ। क्रिया शक्ति में देखिए कर्मेंद्रिय में क्रिया शक्ति है प्राण में भी पांचों में अलग अलग है ना इसलिए भेद ज्ञान शक्ति में मन में भी अलग है और जाने पांच ज्ञान इंद्र में अलग है इसलिए अनेक लिखना स्वष्टि एक से बहुवचन से चल जाएगा और तो स्वस्थ के लिए तो अनेक क्या अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत अनेक ज्ञान शक्ति के समान कौन है संकल्प अध्यात्म का संकल्प है विकल्प है क्योंकि तो मनुष्य ज्यादा जाद से ज़्यादा संकल्प विकल्प में जीते रहता अधिक से अधिक मनोरंज है संकल्प विकल्प में घूमते रहते हैं ऐसा ऐसा होगा ऐसे तो होना तो कुछ भी नहीं दुनिया भर के संकल्प विकल्प में उसी पर दूसरा एक नाम मनोराज तो इसलिए बोला संकल्प विकल्प आत्मा का मनोअपि अविद्यमान ये अमन कार्त्या आप तो हो गया जिसमें ज्ञान शक्ति का अनेक भेद है ऐसा संकल्प विकल्प आदि भी विद्यमान नहीं है ऐसा जो अमान तो मतलब पहले से सारी क्रिया का हो गया? अभी शक्ति का निषेध हो गया दोन सो एम अमान भाषाकार कह रहे यह दो का ही निषेध क्या ऐसी बात नहीं यह दो ही प्रयोग किया है ना अप्राणो तो प्राणादि वायु कर्मेन्द्रियाणि हम प्राणादी वायुभेदर्मेन्द्रिया प्रतिषेद वेदित सबको लेना है हाँ। पूरे में में इतने में में भी, भी सारे अप्रामो अप्राणो शब्द के द्वारा और अमनस्थ शब्द के द्वारा सूक्ष्म शरीर ले लिया पूरे पूरे टोटल सूक्ष्म शरीर मान लीजिए उसी का नाम पुरियष्टक सूक्ष्म शरीर पुर्यष्टक लिंग शरीर ये उसका पर तो आठ उसे मिला है प्राणादि पंचा ज्ञानेंद्रिय पंचा कर्मेंद्रिय पंचा भूतादि पंचा बीस हो गया अविद्या काम कर्मचा अंत करण चतुष्ट प्राणादि पंच एक हो गया हाँ। और ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिया भूतादिप पंचभूत हाँ उसमें सूक्ष्म भूतों का चार हो गया और उसकी अंतकरण चतुष्टया पाँच अविद्या छ और काम सात कर्म आठ इसको मिला के पूरी स्टक पूरा मिला के सत, सत्ताइस तत्व होता है अविद्या काम कर्म को हाँ, अविद्या काम कर्म अलग माना हाँ, थीन, सत्ताथ थीन, सत्ताथ है बीस चार चौबीस तीन सत्ताईस हो गया बीस हो गया चार चौबीस और तीन सत्ताईस इसका नाम पूरी स्टक कहते हैं लिंग शरीर भी कहा था लिंग शरीर इसलिए आगे जन्म का कारण है तो तो भी तो बोलता है तो प्रसिद्ध है पूरी पुर्यष्ट यदि मानेगा तो उसको है माने हिसाब पांच विषय जो है इनके पांच तन्मात्राओं को लिया है वहा तो इसलिए सत्र तत्व माना स्पष्ट करने उसको उनका सत्र तत्वों का कारण पांच तन को भी लिया पुरीष्ट यही बता रहे है सब लेना कर्मेन्द्रिया एक प्राण शब्द से कर्मेंद्रिया और उसका जो विषय ये हो गया और अहमस शब्द के द्वारा बुद्धि मनसी और बुद्ध इंद्रिया और उसका विषय सबका प्रतिषेध करना दो का नहीं सारे का विषेध है पूरा सबका मनुष्य अपना अप प्राण शब्द के द्वारा प्राण कर्मेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया का विषय का निषेध हो गया और हेमा नाम तो मन शब्द से मन और सारा अंत कर्ण चत पूरा लेना और ज्ञानेन्द्रिया सबका सब निषेध हो गया सारा जैसे वहाँ देखिए ये तो वाच नि वर्तनते मन मनसा दो ही प्रयोग किया है वाचा स मनसा दो ही बाकी इंद्रिय कहा निषेध किया उपलक्षण हाँ तो जो वहां दो इसलिए लिया है वाणी और मन का निषेध किया आपने बाकी सब का आपने अपने आप निषेध होगा क्योंकि दो इंद्रिय हमारे है ना वो प्रबल है प्रबल इसलिए है वाणी भी भूत वर्तमान भविष्यत को ग्रहण करते मन भी देखे वाणी से हम कितना साल का बोलते हैं न पिछले का ऐसा किया था पहले ऐसा वाणी से बोलते आंख से देख नहीं सकते मान दीजिए दस साल में कोई वो तो घटना हो गया पीछे तो वाणी से बोलते है ना वर्तमान भी बोलते है भविष्य के विषय में भी बोलते है मन से भी देखें बीता हुआ भी चिंतन करते वर्तमान भविष्य इसलिए दो ग्रहण करने से उसके अंदर सभी इंद्र दोनों का वाणी को, को लेकर के कर्म इंद्रियों को ले लेनों ले है ले दोनों, ले ले, दोनों, दोनों इंद्र दोनों को है कर्म इंद्रिया परंतु ये वाणी बोलेगा तो मन को लेकर के बोलेगा बिना मन से तो वाणी बोलेगा वो तो है मतलब ये तीनों कालों को विषय करने वाले का निषेध हो गया ये तो बाकी सब वर्तमान को विषय करने वाले बाकी जितने भी इंद्रिय हैं ना ये तो वर्तमान कालिक है ये तीन है तीनों कालों विषय करते ऐसे मान तो इसलिए हम बता रहे हैं सबका निषेध तो यहाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं आपने दो का ही निषेध किया क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये दो क्यों प्रदान है और वहाँ युवा शब्द भी प्रयोग किया ना अपने दो दृष्टि एक तो भेद दृष्टि है उनके लिए वो अनेक जैसा दिखता है अनेक नहीं है तो उसके लिए प्रमाणित कर रहे हैं श्रुति प्रमाण है तथा श्रुत्यंतरे अतः ब्राहदारण उपनिषद में भी ये बात कहा गया केवल यहाँ भी संकेत कर रहा है ऐसी बात नहीं है उपनिषद में भी इसी बात को दूसरे से बता दिया देखिये ध्यायति इवा लीलायति वानो वा। वो ध्यान करता सा इवा। मानो वो लीला करता सा सत्वगुण को लेकर मानो वो ध्यान करता सा और रजोगुण को लेकर मानो क्रिया, क्रिया करता। करता। क्योंकि चेष्टा है है है है को को को होता प्राणों लेकर हाँ, वही उसमें सब सब आ गए प्राण भी का ही कार्य कार्य ना और ये का का है। एक वेष्टि हो गया एक समी हो गया ध्यान यम प्रतिषिद्ध उपाधि दस्मात्म एवं बोलते तो इस प्रकार एवं यस्मा प्रतिषिधम एवं कहान लीजिए यस्मात है चाहे एवं है तो एवं एवं बोलते तो इस प्रकार यस्मात् क्योंकि इस प्रकार क्योंकि प्रतिषिद्ध उपाधि दया दो उपाधियों को निषेध किया कौन तो अप्राणो क्षमो दो उपाधि रूप उपाधि अर्थात ये ज्ञान शक्ति, ज्ञानशक्ति ज्ञानशक्ति क्रिया क्रियाशक्ति तो इसी को लेके वहाँ उठा है ना कटुपनिष्षत्र ब्रह्मंच क्षत्रचा उबे भवती ओ धनम यमराज बोल रहे हैं ना उसका सारा जगत को खाता है वो कौन ब्राह्मण और क्षेत्र उनका भोजन है और मृत्यु और उपसेचन मृत्यु है इसकी उपसेचन विचार तो दो ही क्यों ग्रहण किया तो ब्रह्म का मतलब वहाँ ज्ञान शक्ति प्रदान ब्रह्म शब्द बोलते ज्ञान शक्ति क्षेत्र शब्द बोलते क्रिया शक्ति तो वो दो शक्ति प्रदान माना जाता है ज्ञान शक्ति हो गया बुद्धि प्रदान हो गया और क्रिया शक्ति वो बाहु प्रदान हो गया ये दो यदि ठीक है पूरा चल जाए इसलिए दो प्रदान माना ऐसे तो इसलिए हमारा द्वयम उपाधि द्वयम बोलते यही एक अप्राणो और प्राण और मनोरूप उपाधि से रहते प्राण भी उपाधि है मन भी उपाधि इन दोनों से रहित सूक्ष्म शरीर ले लिया पूरा हाँ, पूरा। तस्माद शुभ्रम यस्मात उपाधि द्वय रहित तस्माद शुभ्रम ये शू है छत्व हो गया देख तस्मात है आगे शुभ्रम है ताको छा हो जाएगा छत चोटी से अपना उसे, उसे। और शोटी से शव को छ होता है सं अलग कह करेंगे ना तस्माद है आगे शुभ्र है उसी का अर्थ कह शुद्धा शुद्ध शुभ्र का अर्थ है निर्मल पवित्र तो अतो अक्षरा बोल तो अस्मात् ऐसा जो अक्षर जिसका वर्णन किया ना अभी कैसे वो दिव्य है अमूर्त है पुरुष है बाह्य अंतर सर्वत्र विराजमान है ब्रह्म स्वरूप है और प्राण और मन से रहे, ऐसा अक्षर अतो अक्षरा नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात वो hmm. तो अक्षर कैसा है नाम और रूप का बीज भूत उपाधि से hmm. जिसका स्वरूप लक्षित होता है ऐसा hmm. तो बोध नहीं होगा hmm. नाम और रूप hmm. उसका बीजभूत उपाधि से ही जिसका स्वरूप लक्षित होता है hmm. आ, उस अक्षर तो अक्षरा लक्षित स्वरूपात सर्व कार्य करण बीजेना ये पहले अक्षर बोल रहे हैं अव्याकृत को बोल रहे उसे भी परे लाना है ना अभी तो नाम रूप बीज से ही जिसका लक्षित होता है ऐसा अव्याकृत रूप अक्षर अक्षर लक्षित स्वरूपात सर्व कार्य करण बीजत्वना उपलक्षणम और वो क्या यहाँ जो नाम और, नाम और रूप से नाम रूप नाम और रूप जो बीज है ये तो फिर इसका ही होगा, माया ना दोनों उससे लक्षित हो रहा है वो अक्षराध परिराकर हाँ, जो है ना उसमे अक्षराध पर अक्षरा परा परता, परता अक्षर हो गया अव्याकृत पर हो गया उससे भी परे तो कार्य करना बीजक्षण उपलक्ष तख्यम सर्विकेभ्यो ऊपर क्यों है बता रहे अर्थात अव्याकृत को ऊपर क्यों बता दिया उसका विशेषण है ना पाले दो पर पड़ा है ना एक पर है अक्षर का क्यों पर है नहीं इसलिए बता रहे देखिये निरपेक्ष पर है इसलिए बता रहा अव्याकृत्यम अक्षर सर्वविकारे उसका कार्य की अपेक्षा क्या है वो श्रेष्ठ है जी। उसका कार्य होगा हिरण्य गर्भ विराट उनके अपेक्षा वो श्रेष्ठ है तो तस्माद उससे भी अर्थात ये जो अव्याकृत है वो श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है ये कारण है किनका कारण है कार्य ब्रह्म अर्थात हिरण्य हिरण्यगर्भ विराट सारा प्रपंच का कारण है इसलिए उन कार्य के अपेक्षा ये पर है उस पर अक्षर से भी ये पर है ये बता तस्मात हाँ दोनों अव्यक्त मतलब दो दोनों का उल्लेख है कारण मतलब माया विशिष्ट अंतरयामी दोनों केवल अविद्या भी नहीं ईश्वर दोनों को मिला के तो उसी को ये नाम बोलते अंतर्यामी तो तस्मात् तो उसे भी पर है इसलिए अक्षरात् परो पर अक्षरा बोल तो का पर अक्षरा हाँ पर था परता कार्य कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म न कार्य ब्रह्म है ना उससे उससे पर उस परतः परो अव्यात रूप अक्षर से भी वो पर है वो कौन है निरुपाधिकुषा निरूपाधिक पुरुष है हाँ। निरुपाधि बोलते कार्य कारण से रहित है हाँ। तो जो तस्मात परत आया है पंचमी हाँ। कारण ब्रह्म के लिए हाँ, हाँ, क्योंकि आपके सामने ब्रह्म, ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ, अक्षर ब्रह्म है ना ज्ञानी है अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है हाँ वो अक्षर ब्रह्म को निरुपाधिक उपासक है कार्य ब्रह्म हिण्यगरह को और सारा सुषुप्ति में जो जाते हैं वो कारण आहर गच्छन्ति उसमें प्राप्त करते हैं तो बीच में पूरा बक्षि नहीं है शंक कर के समधान कर रहे हैं यदाख्यम अक्षर संव्यवहार विषय ओतम प्रोत चत पुनर्णादिम तहाँ तक आक्षेप तक है न यहाँ तक आक्षेप हो गया हाँ तो तथम वहां वह यहाँ तक प्रश्न हो गया उच्यते से उत्तराये ये बोल रहे ये बोल तो जिसमें तस् तद, तद आकाशाख्यम अक्षर जिनमें ये संपूर्ण जो आकाश है आक्या संज्ञा जिसका देखिए आकाश का मतलब ये आकाश नहीं लेना वहाँ अर्थ क्या नहीं आकाश का मतलब अक्षर को ले रहे हैं असमंताद काश्यते प्रकाशतिथि आकाश ऐसा अर्थ करना आकाश संज्ञा का अक्षर बोल रहे हैं ना हुँ. अक्षर को आकाश बोल रहे हैं ना हुँ. तो इसलिए वहा आकाश का अर्थ क्या है असमंताद काश्यते प्रकाशतिथि आकाशा तो आकाश के समान अच्छा की में कर, की है। ये अक्षर के हिरण नगर में वो हिरण नगर में तो किसमें वो तपरोत है अच्छा। ये, ये पूछा था गार्गी ने, ने बोल दो आकाश थी अच्छा वो तो आकाश में वो तप्रोत है वहाँ जो है आसमन्ताद, आसमन्ताद, काश्यते काश्यते इति नहीं नहीं नहीं अक्षर का विशेषण है ना इसलिए अर्थ आकाश चारों तरफ से वो प्रकाशित करता है अधिष्टान रूप से वो आकाश ये आकाश में भूत आकाश लेना आपके पास तीन आकाश है ना पहले के बार बताया था भूताकाश चिदाकाश। भूताकाश का स्थान विशुद्ध चक्र तक यहाँ तक बान चक्र समाप्त हो गए ना आपके मूलाधार से लेकर यहाँ तक ये विशुद्ध चक्र तक यहाँ से यहाँ आज्ञा चक्र तक है तक तो ना बीच तो तो में आज्ञा चक्र है तो बीच में उसका नाम है चित्ताकाश। से ऊपर है सहस्र दल का सहस्रा रे पद्मे सत्या भगवान भाष्यकार बोल रहे, हैं। रहे हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं देखिए यस्मिन बोल तो जिसमें आकाशाख्यम अक्षर विषय अतः तो जिसमें संपूर्ण व्यवहार का विषय भूत वह आकाश संज्ञा का अक्षर वो तप्रोत है सभी में वो तप्रोत है ना वो जिस प्रकार तो ये शंका शुद्ध के लिए हो रही है हाँ शुद्ध को लेके जो शुद्ध तत्व है उसी को लेकर हाँ तो सभी में वो तप्रोत है क्या नहीं वो तो सभी में है तो अप्राण कैसे कहा दे अपने? अब जिसमें जो रहे तो उसका गुण तो आएगा है ना वो अप्राण है अमन है कैसे कहा दे अपने? ये आक्षेप कर रहा है सब में रहने पर वो अप्राण कैसे? सभी में वो तप्रोत है अभी देखो ये जल में है वो गिला नहीं हो रहा है जल में है किन्तु गिला नहीं तो सभी जो सभी में विद्यमान है वो तप्रोत है उसमें प्राण भी नहीं है मन नहीं। भी है कैसे कहा है ये आक्षेप है संव्यवहार विषय मोतम प्रोतम च कथम पुनरअप्राणादिमत्व तच्य दे, अक्षर दे। तो अक्षर अप्राणम अमनम कतम उच्य दे प्रश्न है उत्तर है आगे का यहाँ तक है आक्षेप हो गया तो बोल यदि सिद्धांति पूछ रहे बताओ हम उसको प्राण वाला मान सकते हैं किसमें अक्षर को अक्षर है ना ये विकल्प करके उत्तर दे रहे या विकल्प नहीं दे, है नहीं आप दीजिए ये बताओ पहले अक्षरता यदि अक्षर के साथ साथ यदि प्राण होता तो हम मान सकते थे अक्षर में प्राण है कर प्राण में अक्षर है नहीं अक्षर, अक्षर में प्राण आदि अप्राण नहीं बनेगा नहीं, वो प्राणवान हो जाएगा किंतु अक्षर जिस समय में था प्राण नहीं था प्राणादि के बाद में उत्पत्ति हो गई प्राणादि सृष्टि सारी बाद, बाद में उत्पन्न हो गए तो बाद में उत्पन्न हो तो उत्पन होने वाले सारे पदार्थ उसका धर्म कैसा बनेगा इस भाव से उत्तर दे रहे हैं इसी भाव से उत्तर दे यदि ही प्राणादया आदि से सब लेना प्राण मन जितना भी प्राग उत्पत्ति जैसा पुरुष तो पहले भी था पुरुष बोलता अक्षर अक्षर तो पहले भी था वैसा अक्षर के समान पुरुष स्वे न आत्मा निस प्रकार पुरुष पहले भी अपना स्वरूप में था वैसे ही प्राण और मन भी अपने स्वरूप में पहले होता तो हम से रहते हाँ पुरुष के समानता रहती तो। तभी हम हाँ। प्राण वाला मन वाला उसको मान सकते हैं। किंतु उस समय है नहीं वो स्वे न बोलता अपने स्वरूप से सत्ता रूप से संती, यदा ति तदा यदि ऐसा होता तो तदा पुरुष से प्राणादी नाम विद्यमान न क्योंकि पुरुष के साथ साथ विद्यमान है ना साथ साथ विद्यमान होने से प्राणादिमत्व भवित तभी पुरुष क्या है प्राण वाला है मन वाला है ये मान सकते तभी हमारा कोई हर्जा नहीं किंतु तो है ना किंतु पा ले लीजिए नते प्राणादया प्रागुत्पत्ते उत्पत्ति से पहले प्राण आदि नहीं थी क्योंकि उसके बाद में उत्पत्ति हो गया ना अश् महत्व निश्वसिता आए उसमें प्राण है ये सारे ये सारे बाद में उत्पन्न हो गए वो तो उसमें अन्यत्र आकाश संभूता वन्य प्राण सर्वे देव उच्चरती करके आते तो प्राणादय प्रागुत्पत्ति पुरुष इवा स्वेनात्म संति तदा जैसे न तो प्राणादया प्रागुत्पत्ति पुरुष व स्वेनात्मा संति जिस प्रकार पुरुष अपने ही स्वरूप में पहले ही था वैसा प्राणादि पहले नहीं यदि होता तो हम मान सकते थे भाई नहीं जो है हाँ नहीं बाद में उसका धर्म कैसा बनेगा मान लीजिए घट वस्त्र पहले उत्पन्न हो गया और बाद में उसके ऊपर पेंट लगा दिया अपने वो उसका धर्म नहीं माना जाता तो माना ोपहवम रागुत्पत्ति पुरे व्वेनात्मना संति तदा इसलिए यहाँ स्वीकार इस नहीं कर सकती अतो अदिमा पर पुष अल तो अस्मत्ष पुष्प अक्षर अन्णादी रहित है पर उस अक्षर से नाम का अक्षर से पर कारण ब्रह्मा हो गया तो कारण ब्रह्मात्मक का अक्षर से भी है, पर है। यतहा हे पुत्रे अपुत्रो देवदत्ता एक ब्रव्या मान दीजिए पुत्र उत्पन्न ना होने वही तो देवदत्त के क्या कहते देवदत्ता नाम कोई ही व्यक्ति है नहीं। तो पुत्र ही नही तक पुत्र नहीं, उत्पन्न होने के बाद सब पुत्र कहेंगे, तो वैसे ही प्राणादि उत्पन्न होने से पहले उसको क्या कहेंगे अब कहेंगे, उसका उत्पत्ति नहीं, नहीं।, तो यता, यता नहीं।, नहीं। तो अपुत्र देवदत्ता, देवदत्ता कैसेमान पुत्र वाला है ऐसे यहाँ अविद्यमान प्राण वाला, वाला है अविद्यमान मन वाला इसे व्यवहार होता है और ये ब्रह्म का सर्व कारणत्व तो बताएंगे ओम पूर्णम धा पूर्णमे ओम पूर्णा पूर्णमु पूर्णश पूर्णमाध पूर्णमेवा वशिष्य ओम शांति शराचार्यम बातरायण शुक्रश्वाद वंदेन्दो पुनः पुनः गुररा